तर्क संग्रह के अवशिष्ट गुण निरूपण प्रकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं ज्ञान नामक जो गुण हैं उसके लक्षण अवान्तर भेद और भेदों के भी प्रभेदों की चर्चा हो चुकी है विस्तार से ज्ञान नाम के गुण के बाद आता है सुख नाम का गुण तो सुख नाम का जो गुण है उसका लक्षण अन्नम भट्ट जी करते हैं मनुकुल वेदनीयम सुखम चौबीस गुणों में से जो सुख नाम का गुण है उसका लक्षण है सर्वेशा अनुकूल वेदनीयम सबको जो वेदनियम का अर्थ होता है जो ज्ञेय ज्ञातव्य ज्ञान का विषय बन रहा है प्रमेय प्रतियमान, वेदनीयम यानि प्रतीयमान अनुभूय तो अनुभव दो प्रकार से होता है एक अनुकूलत्वेन रूपेन अनुभव होता है एक प्रतिकूलत्वेन रूपेन अनुभव होता है संसार में जितने पदार्थ हैं सबका अनुकूलत्वन रूपेन ही भान होगा ऐसा नहीं किसी का अनुकूलत्व रूपेन भान होगा किसी का प्रतिकूलत्व रूपेन भान होगा और कई बार एक ही पदार्थ कुछ काल विशेष में अनुकूल रूप से प्रतीत होता है तो वही पदार्थ कालांतर में प्रतिकूल रूप से भाषित होता है गर्मी इन दिनों में प्रतिकूलत्वन रूपेण प्रतीत हो रही है दिसंबर जनवरी में यहाँ पर अनुकूलत्वन रूपेण प्रतीत होगी अभी प्रतिकूलत्वन रूपेण प्रतीत हो रही है उस समय टेम्परेचर बढ़ जाए तो अच्छा लगेगा भगवान से प्रार्थना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए करता है इस समय टेम्परेचर घटाने के लिए करते हैं का मतलब संसार की सभी वस्तुएं, सभी समय सबको न अनुकूल रहती हैं न प्रतिकूल रहती हैं और एक समय में भी एक व्यक्ति को अनेक व्यक्तियों को एक वस्तु अनुकूल ही अनुकूल रहेगी ऐसा नहीं एक समय में भी कई लोगों को प्रतिकूल होती है अनुकूल भी होती है कुछ लोगों को लेकिन दो पदार्थ ऐसे हैं जो सभी काल में सभी देश में और सभी व्यक्तियों के लिए अनुभविताओं के लिए एक जैसे ही प्रतीत होते हैं इसमें यदि वोटिंग की जाए तो सबके सब 100 सब, प्रतिशत वोट एक ही पक्ष में पड़ेंगे दूसरा पक्ष जीरो हो जाएगा सौ जीरो से हर जाएगा ऐसा होगा विशेष सुख इन दिनों में हरिद्वार में रहने वालों को प्रिय है अनुकूल है और देशांतर में रहने वालों को प्रतिकूल लगता है क्या सुख कहीं पर भी रहने वालों के लिए सुख अनुकूल ही अनुकूल प्रतीत होगा सबको सभी काल में सभी देश में और सभी अनुभविताओं को सुख अनुकूलत्वेन रूपे ही प्रतीत होगा यदि दो पक्ष बना करके सुख के विषय में अनुकूल आनु, प्रतीति प्रतिकूल परिस्थिति प्र, प्रतीति सुख की ये दो पक्ष हैं और वोट करने के लिए डालेंगे तो जिसको प्रतिकूल रूप से सुख प्रतीत होता है ऐसे पक्ष में कोई एकाद भी वोट करेगा कहीं पर भी नहीं करेगा यही नहीं कि पृथ्वी लोक में ही ब्रह्म लोक पर्यंत पूरे संसार में यानी सर्वत्र सभी काल में सर्वत्र का मतलब सभी देश में सभी काल में और सभी अनुभविता को अनुकूल रूपेण ही जो प्रतीत हो उसका नाम है सुख सर्वेशम अनुभवित्रीणाम तो जितने भी अनुभविता है उन सब को जो अनुकूल रूप से ही अनुभूयमान हो प्रतीत हो रहा हो उसका नाम है सुख ये सुख का लक्षण है सर्वेशा अनुकूल वेदनीयत्व सुखस्य से लक्षणम ये सुख का लक्षण हो जाएगा अनुकूल कहते हैं जिसको चाहते हैं अनु हाँ। प्रतिकूल का विरोधी है अनुकूल अनुकूल का विरोधी है प्रतिकूल है हाँ? हा अनुकूल का अर्थ है अच्छा लगने वाला प्रिय लगने वाला सुख विषय में हाँ इन दो के विषय में ही उदासीन अवस्था हाँ, सुख सुख दुख दोनों के विषय में ऐसी कोई अवस्था तीसरी नहीं है तो ये सुख का लक्षण हुआ जो प्राणी मात्रों को सर्वदा सर्वदेश में अनुकूल रूपत अनुकूलत्व रूपे ही प्रतीत हो उसे सुख कहते हैं उसी का नाम सुख है सुख के साधन तो परिवर्तित हो सकते हैं वो कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल जैसे गर्मी सुख का भी साधन बनती है ठंडी के दिनों में जिस गर्मी से हम लोग परेशान हैं गंगोत्री में थोड़ी गर्मी बढ़ जाए तो लोग सुखानुभूति कर ले इस समय भी तो देश सापेक्ष हुआ ना अनुकूलत्व प्रतिकूलत्व किसका गर्मी का ऐसे ठंडी का हम लोगों के लिए यहाँ ठंडी अपेक्षित है बद्रीनाथ आदि में रहने वालों के लिए गर्मी अपेक्षित है देश सापेक्ष हो गई काल सापेक्ष भी है लेकिन सुख ना देश सापेक्ष हैं ना काल सापेक्ष हैं जहाँ भी जाए कभी भी जाए ये कोई नहीं मानता कि हरिद्वार में रहेंगे तो सुखी रहें और हरिद्वार से बाहर जाएंगे तो दुखी रहें जहां भी हम जाए वहां सुखी सुखी रहें सुखी चाहते हैं और ये नहीं कि हरिद्वार में पूर्वान्न में सुख अपरा में दुख हो जाए तो ये काल सापेक्ष भी नहीं है देश सापेक्ष काल सापेक्ष नहीं हमेशा हम सुखी रहे एक क्षण के लिए भी दुख आए ही ना हमारे पास ये जो है सुख की सर्वे शाम अनुकूल वेदनीयता है ये सुख का लक्षण है इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वम सुखत्वम इसी मूल में जो सर्वेशाम अनुकूल वेदनीयम ये जो लक्षण है ना अनुकूल वेदनीयत्वम ये लक्षण है इसी का परिष्कृत रूप बताया इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्व सुखत्व इतर शब्द से लेना फल को इतर इच्छा यानी फलेच्छा जो दो ही पदार्थ हैं एक फलात्मक पदार्थ हैं और एक साधनात्मक पदार्थ हैं जितने पदार्थ हैं उनके दो भेद किए जाएंगे फल रूप साधन रूप तो जो साधन रूप पदार्थ हैं वो भी हमारे इच्छा के विषय बन जाते हैं उसे कहा जाता है साधनेच्छा शास्त्र का ज्ञान क्यों चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं शास्त्र हैं ब्रह्म ज्ञान किस लिए चाहिए क्या करेंगे ब्रह्म ज्ञान कर, प्राप्त करके उसे क्या होगा ब्रह्म ज्ञान से हैं क्या होगा किस से मुक्ति होगी बंधन से मुक्ति हाँ यानी मोक्ष के लिए चाहिए हा मोक्ष का स्वरूप है आत्यंतिक दुख निवृत्ति और निरतिशय सुख की प्राप्ति परमानंद को ही निरतिशय सुख भी कहा जाता है और दुख को क्यों निवृत्त करना चाहते हैं निरति निरतिश सुख क्यों प्राप्त करना चाहते हैं हाँ। दुख प्रतिकूल है सुख अनुकूल है अनुकूल को प्राप्त करने की इच्छा होती है प्रतिकूल को हटाने की इच्छा होती है तो बाकी सब जितने भी हैं पदार्थ साधन कोटि में आने वाले उनकी इच्छा क्यों है जैसे आपको पूछा कि शास्त्र क्यों पढ़ रहे हो तो कहा शास्त्रार्थ ज्ञान के लिए शास्त्रार्थ ज्ञान किस लिए तो कहे ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान किस लिए चाहिए तो मोक्ष के लिए चाहिए तो किस लिए ये फल विषय की प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाएगा कि आपको साधन की इच्छा क्यों है शास्त्र अध्ययन क्यों कर रहे हैं का शास्त्रार्थ ज्ञान के लिए शास्त्रार्थ ज्ञान किस लिए तो ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान किस लिए तो मोक्ष के लिए और मोक्ष किस लिए तो यहां जाकर के वो मोक्ष किस लिए इसका उत्तर नहीं दे सकते मोक्ष किस लिए मोक्ष तो हमारा स्वरूप है हम ही है आप किस लिए हैं तो तो हमारा स्वरूप है विद्यमान था, फल है, फल किस लिए होता है साधन तो फल के लिए होता है लेकिन फल साधन के लिए नहीं होगा ना वो तो फल है फल रूप है इसीलिए है बाकी सारे उसके साधन होने से किस लिए इस प्रश्न का उत्तर जब तक देते रहेंगे तब तक माना जाएगा इतर इच्छा के अधीन इच्छा का विषय वो बन रहा है इतर इच्छा हुई फल इच्छा इतर यानी फल तो इतर इच्छा यानी फल इच्छा और उसके अधीन इच्छा फल की इच्छा के अधीन इच्छा जिसकी होती है पहले मुमुक्षा होगी तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा होगी ब्रह्म जिज्ञासा से प्रेरित होकर के फिर शास्त्र अध्ययन करेंगे और शास्त्र अध्ययन की इच्छा होगी शास्त्र अध्ययन की इच्छा शास्त्र अध्ययन में प्रवृत्त करेगी शास्त्र अध्ययन से फिर ब्रह्मज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होगा ऐसा होता है ना तो इतर इच्छा यानी फले इच्छा और उसके अधीन इच्छा यानी फल की इच्छा से होने वाली इच्छा वो है साधन की इच्छा साधन की इच्छा और उस इच्छा का जो विषय वो हो जाएगा साधन फल की इच्छा अधीन इच्छा है जिसकी मोक्ष की इच्छा के अधीन इच्छा है जिसकी वो हुआ ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान रूप साधन ब्रह्मत्मेकत्व ज्ञान की इच्छा मोक्ष की इच्छा होने के कारण हुई मोक्ष की इच्छा ने यानी फल की इच्छा साधन की इच्छा को जन्म देती है प्रकट करती है तो इतर इच्छा फले इच्छा, उसके अधीन इच्छा हुई साधन की इच्छा उसका विषय बनेगा साधन उसको कहा जाएगा इतर इच्छा अधीन इच्छा विषय वो साधन होगा उसमें रहेगा इतर इच्छा अधीन इच्छा विषयत्व ये साधन का लक्षण होगा और जब फल में लक्षण घटाना है सुख में सुख है फल दुख निवृत्ति है फल तो इतर शब्द से लिया जाएगा साधन को इतर इच्छा हो गई साधन की इच्छा और उसके उस साधन की इच्छा के अधीन नहीं है जिसकी इच्छा उसकी इच्छा को कहा जाएगा इतर इच्छा अनधीन इच्छा वो फल की इच्छा होगी फल की इच्छा के अधीन तो साधन की इच्छा होती है लेकिन साधन की इच्छा के अधीन फल की इच्छा नहीं होती है तो ये जो है इतर यानी साधन उसकी इच्छा साधन इच्छा हुई इतर इच्छा उसके अनधीन अधिन न रहने वाली उसका जो कार्य कार्य नहीं है ऐसी इच्छा वो हो गई फल की इच्छा उसका विषय हो जाएगा फल वो होगा सुख किसी को पैसे की इच्छा है तो पूछा जा सकता है किस लिए पैसा चाहिए तो कहेगा कि यज्ञ आदि कर्म करने के लिए बृतारण्य उपनिषद में आता है वित्तम में शांत मुझे वित्त की प्राप्ति हो वित्तम में सात का अर्थ तो कहा क्या करोगे वित्त से कहा अथ कर्म पूर्वीय कर्म करूंगा या कर्म करके क्या करोगे तो स्वर्ग आदि को प्राप्त करूंगा तो स्वर्ग आदि में जाकर के क्या करोगे तो वहाँ के भोग भोगूंगा तो स्वर्ग रूप फल की इच्छा के अधीन इच्छा हुई कर्म की इच्छा और कर्म वित्त साध्य है इसलिए कर्म हुआ फल वित्त हुआ उसका साधन तो कर्म अनुष्ठान की इच्छा ने जन्म दिया वित्त की इच्छा को तो ये सब तो साधन की इच्छाओं का तो होता है इतर इच्छा के अधीन होना सिद्ध और इतर इच्छा अनधीन इच्छा होगी मात्र फल की फल की इच्छा है तो ऐसे कहेंगे कि उससे मैं सुखी हो जाऊंगा स्वर्ग जाऊँगा तो सुखी हो जाऊंगा लेकिन सुख किस लिए चाहिए तो सुख तो फल रूप है इसलिए किस लिए चाहिए का मतलब उसके इच्छा के अधीन फिर वो उसकी इच्छा दूसरे के इच्छा के अधीन नहीं है सुख की इच्छा किसी दूसरे के इच्छा के अधीन नहीं है इसलिए सुख की इच्छा को कहा जाएगा इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषय उसमें रहेगा ईतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्व सुख में चाहे सर्वेशा अनुकूल वेदनीयत्व कहो या दूसरे शब्दों से ईतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्व कहो ईतर इच्छा से लेना साधन की इच्छा उसके अधीन इच्छा नहीं है जिसकी उसकी इच्छा को कहा जाएगा इतर इच्छा अनधीन इच्छा वो है सुख की इच्छा उसका विषय है सुख उसमें रहेगा इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्व रूप सर्वेशाम सर्वेशा अनुकूल वेदनीयत्व ये सर्वेशम अनुकूल वेदनीयत्व क्या है यही इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्व का ही नाम है सर्वेशा अनुकूल वेदनीयत्व ये ध्यान में सुख स्वयं विषय है उसका विषय क्या होगा वित्त साधन कहा जाता है विषय थोड़ा ही कहा जाता है। साधन है सुख का साधन है ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति वास्तविक सुख का साधन और दूसरा नहीं बाकी व्यवहार में विषय सुख का साधन वित्ता दि हैं वित्त होगा उससे जो है विषय यानी सुविधाएं वो जुटाई जाएगी और उन सुविधाओं से सुख होगा या नहीं होगा ये भविष्य बताएगा जब सुविधाओं से को उपलब्ध कराए करेंगे तब पता चलेगा उससे सुख हो रहा है कि नहीं लेकिन भ्रांति से ऐसा मान लेते हैं कि सुख सुविधा सुविधाएं जिसके पास हैं वो सुखी हैं और सुविधाएं मिलती हैं वित्त से वित्त हैं सुविधाओं को एकत्रित करने का साधन और सुविधाओं से लगता है सुख होगा लगता है लेकिन वो होता है कि नहीं होता है वो जिनके पास सुविधाएं हैं उनके अनुभव का विषय है वही वो, तो, वो, वो तो हाँ जो विषय सुख है वैसा है वो, वो में इस वैसा पता नहीं लेकिन ये ये जो सुख है वह वैसा सुख नहीं कि किसी काल में होता है किसी काल में नहीं होता है ये सुख बताएंगे ये लोग मोक्ष सुख और मोक्ष सुख में तो इनके यहा एक विशति दुख ध्वस ही मोक्ष है तार्किकों के यहां एक विंशति दुखों का ध्वंस एक विंशति दुख का मतलब इक्कीस एक, एक विंशति का अर्थ होता है इक्कीस दुख है उसमें से दुख तो एक ही है और बीस हैं दुख के साधन होने से दुख बीस को दुख का साधन होने से दुख कहा जाता है और एक तो दुख ही है जिसका आगे लक्षण आएगा सर्वेशाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम और बाकी जो हैं दुख के साधन हैं बीस वे कौन हैं वे हैं छह इंद्रिया छह इंद्रिया कौन कौन है पांच ज्ञानेंद्रिया और अंतकरण मन इन छह इंद्रियों के छह विषय छह इंद्रियों के अलग अलग छह विषय बारह हो गए और इन छह इंद्रियों के अपने अपने विषयों के साथ अलग अलग छह संबंध बनते हैं तो छह छबंध छ इंद्रिया विषय। अठारह हो गए और ये जो सुविधाओं से मिलने वाला सुख है ना इसको भी दुख कोटि में लिया गया तर्कशास्त्र में भी ये सुख भी दुख है क्यों दुख है का मतलब दुख का साधन है इसलिए कि जब ये समाप्त होता है सु, सुविधाओं से मिलने वाला सुख के साधन सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो फिर दुख होता है तो दुख का साधन एक होता है आता है तो दुखी करता है जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो दुखी करती हैं अनुकूल परिस्थितियां जाती हैं तो दुखी करती है तो दुख का साधन बन गए ना जब तक रही सुविधाएं तब तक सुख हुआ सुविधाएं हट गई दुख चला दुख चला असुख चला, चला गया तो दुख का कारण बना दुख को छोड़ करके गया ना तो वो भी दुख है कौन सुख भी एक सुख हुआ वो भी दुख का साधन होने से दुख कोटी में आया कि जो है, हाँ? से जो हाँ हाँ हाँ हाँ जो आ, संसार अवस्था में बंधन अवस्था में प्रतीत होता है सुविधाओं के कारण सुख अनुकूलताओं में जो सुख प्रतीत हो रहा है वह सुख भी दुख साधन है इसलिए दुख है और एक ये उन्नीस हो गए अठारहवे और एक सुख और ये हमारा जो शरीर है इसे भोगायतन कहा जाता है यदि भोगायतनम तदेव शरीरम और भोग शब्द का अर्थ होता है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग सुख का अनुभव या दुख का अनुभव उसे भोग कहते हैं और सुखानुभव भी और दुखानुभव भी बिना शरीर के नहीं होता शरीर में रह करके ही शरीर अवच्छेद आत्मा को सुख या दुख होता है यद्यपि आत्मा व्यापक है तर तार्किकों का सब जगह है लेकिन आपकी आत्मा को दुख यहां पर नहीं होगा जिस शरीर के साथ तादात में है उस शरीर अवच्छेद नहीं, आत्मा को सुख या दुख होगा का मतलब उसी शरीर अवच्छेद न आत्मा में ही समवाय संबंध से सुख या दुख उत्पन्न होगा आत्मा का विशेष गुण है न सुख दुख वे आत्मा में उत्पन्न होगा आत्म मनस संयोग से लेकिन यहाँ पर नहीं होगा यहाँ होने पर भी सबकी है सभी को अपने अपने शरीर से युक्त जो आत्म स्वरूप है उसी में सुख या दुख समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होगा और उसकी अनुभूति होगी इसलिए शरीर ना हो तो सुख दुख कुछ नहीं होगा इसलिए शरीर को भी दुख का साधन माना गया तो ये बीस हो गया ना अठारह वे शरीर और सुख ये बीस ये दुख के साधन होने से दुख है और दुख तो साक्षात दुख ही है ऐसे इक्कीस दुख हैं। अर इनका ध्वंस विनाश वो मोक्ष हैं और वो मोक्ष होता है कणाद ऋषि ने एक सूत्र लिखा वो कि हाँ ये जो पदार्थ है सात पदार्थ उनके अधिगम से निश्रेषाधिगम निश्रेष की प्राप्ति होती है ये सात पदार्थों का सम्यक ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सात पदार्थों में से एक द्रव्य का भी ज्ञान होगा द्रव्य में नौ द्रव्य हैं तो आत्मा से अतिरिक्त ये आठ द्रव्य हैं वे आठ द्रव्य और गुणादि छः पदार्थ इनसे अलग आत्मवस्तु हैं शरीर आदि ये सब तो द्रव्य कोटि में आते हैं ना पृथ्वी आदि रूप हैं शरीर इंद्रिया विषय इनसे अलग आत्मा है वो जो आत्मा का निर्धारण होगा इनके अनुसार वह शरीर आदि से अलग आत्मस्वरूप व्यापक है और वो मन भी नहीं है मन से भी अलग है ऐसे आत्मा और वो मैं हूँ ये निर्धारण करेंगे तो ये जो दुख के बीस साधन हैं ये निवृत्त हो जाएंगे आत्मा के रूप में इनका ग्रहण नहीं होगा ना इंद्रियों का भी नहीं होगा विषयों का भी नहीं होगा उनका संबंध भी नहीं रहेगा इन सब की निवृत्ति का एक उपाय है आत्मज्ञान इनके अनुसार भी आत्मा अनात्मा का विवेक हो जाए अनात्मा है ये इक्कीस बाक, छठ द्रव्य यानात्मा है और आत्मा है अष्टम द्रव्य वो व्यापक है स्वरूप वो मैं हूं उसका मैं के रूप में निर्धारण हो जाए तो निश्रेष की प्राप्ति होती है निश्रेय से एक विंशति दुखध ध्वंस इन दुख इक्कीस दुखों के ध्वंस का उपाय आत्मज्ञान है, आत्म है। वह आत्मज्ञान के लिए तर्क तर्कशास्त्र ने जैसा आत्मा का स्वरूप बताया है बाकी अनात्म पदार्थों से विविक्त उसका ज्ञान प्राप्त करना होगा उसी से 21 दुखों का ध्वंस होता है मोक्ष होता है फिर वहाँ कोई दुख नहीं है वो मोक्ष अवस्था है क्या हाँ तर्कशास्त्र में भी मोक्ष मानते हैं आत्मा वही आत्मा को ही मोक्ष माना है हाँ। एक विंशति दुख ध्वंस मोक्ष है कहेंगे तो एक प्रकार से ये भाव रूप हो गया और वो जो ध्वंसा भाव है वो कहां पर आत्मा में दुख तथा दुख साधनों का अभाव विनाश जब तक ये दुख तथा दुख साधनों से युक्त आत्मा है तब तक बद्ध है दुख तथा दुख साधनों से रहित आत्मा मुक्तात्मा है और वो जो मुक्त आत्मा में दुख तथा दुख साधनों से साधनों का ज्ञान से नाश ये मोक्ष है वो अनित्य गुण है हाँ दुख भी गुण है आत्मा का ही गुण है लेकिन ये अनित्य गुण है उत्पन्न होता है नष्ट होता है तो इनकी हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति ध्वंस वो मोक्ष और तात्कालिक दुखों की निवृत्ति संसार अवस्वस्था ही है लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति के लिए वो तत्वज्ञान की जरूरत है तत्वज्ञान है आत्मनात्मा के विवेक से प्राप्त आत्मज्ञान उससे एक विंशति दुख ध्वंस हमेशा के लिए होगा फिर ये दुख तथा तो दुख साधनों का कभी संबंध आत्मा के साथ नहीं होगा आत्मा इनसे ही रहेगा मुक्त मुक्तात्मा तो हाँ तो हा? तो हा? उत्सुक भी चला गया उस अवस्था में सुख सुख भी तो दुख का साधन ही था जो दुख का साधन सुख है वो चला गया अब जो आत्मा है वो अपने स्वरूप से है वहां वैसा साधन अधीन सुख नहीं है साधन साधन अधिन सुख रहेगा तो तो चला जाएगा फिर जात से ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा इसलिए साधन अधीन सुख नहीं है वहां लेकिन कोई उपद्रव भी नहीं है स्वरूप अवस्थान है लेकिन भेद है अनेक आत्मा मुक्त आत्मा है आत्मा भी अनेक है अच्छा आप लोगों का समय हो गया अनेक आत्मा है परमाणु है आकाश है कितने नित्य द्रव्य भेद है ओम